विश्व शांति अब्दुल बहा ने कहा प्रत्येक राष्ट्र की सरकार तथा लोगों द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी जिसके सदस्य देश तथा सरकार से चुने जाएंगे इस महान परिषद के सदस्य एकता के भाव में एकत्रित होंगे अंतरराष्ट्रीय चरित्र के सभी झगड़े इस न्यायालय के सामने पेश किए जाएंगे क्योंकि इसका काम होगा प्रत्येक उस मामले को मध्यस्थता द्वारा सुलझाना जो अन्यथा युद्ध का कारण बन सकता है इस न्यायालय का विशेष कार्य युद्ध की रोकथाम होगा विश्व शांति की ओर एक बड़ा कदम एक विश्वभाषा की स्थापना होगा बालाह ने आज्ञा दी है कि मानवता के सेवक आपस में मिल बैठें और या तो वर्तमान भाषाओं में से किसी एक को चुन लें या एक नई भाषा का आविष्कार करें इस बात को 40 वर्ष पूर्व किताबें अगदस में प्रकट किया गया था उसमें यह बताया गया है कि भाषाओं की भिन्नता का प्रश्न बड़ा ही जटिल है संसार में 800 से भी अधिक भाषाएं हैं और कोई भी एक व्यक्ति उन सबको सीख नहीं सकता मानवता की जातियाँ अब उस प्रकार अलग अलग नहीं जैसे कि वे पूर्वकाल में थी अब सभी देशों के साथ निकट संबंध बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि वे एक दूसरे की भाषा को समझ बोल सकें एक विश्वभाषा द्वारा प्रत्येक राष्ट्र के साथ बातचीत करण संभव हो सकेगा इस प्रकार केवल दो भाषाओं का जानना ही काफी होगा मातृभाषा तथा विश्वभाषा विश्व भाषा के माध्यम से कोई व्यक्ति संसार के किसी भी और प्रत्येक व्यक्ति के साथ बातचीत करने के योग्य बन जाएगा किसी तीसरी भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दो भाषाओं की सहायता के बिना किसी भी जाति और देश के व्यक्ति के साथ बातचीत कर सकना सभी के लिए कितना उपयोगी और सुक्कर सिद्ध होगा इस बात को ध्यान में रखते हुए एस्पेरान्तो भाषा का आविष्कार किया गया है यह एक उत्तम आविष्कार है और काम का एक बढ़िया नमूना परंतु इसमें अभी परिशुद्धि की आवश्यकता है अपने वर्तमान रूप में एस्पेरान तो कुछ लोगों के लिए बड़ कठिन भाषा है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाए जिसमें विश्व के प्रत्येक राष्ट्र चाहे वह पूर्व में हो या पश्चिम में के सदस्य भाग ले यह सम्मेलन एक भाषा तैयार करे जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सीखी जा सके इससे प्रत्येक देश में बहुत बड़ा लाभ होगा जब तक ऐसी भाषा प्रयोग में नहीं आती संसार बातचीत के इस माध्यम की महान आवश्यकता को अनुभव करता रहेगा भाषाओं की भिन्नता राष्ट्रों के बीच विद्यमान अविश्वास और घृणा का एक शक्तिशाली कारण है जिस वजह से किसी और कारण के न होते हुए भी केवल एक दूसरे की भाषा को न समझ पाने पर वे एक दूसरे से अलग थलग रहते हैं यदि हर एक व्यक्ति एक ही भाषा बोल सके तो मानवता की सेवा करना कितना सुगम हो जाएगा आता एस्पेरान्तों के महत्व को समझिए क्योंकि यह बहावला के एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम के पालन का प्रारंभ है और निश्चय ही इसकी परिशुद्धि तथा सुधार जारी रहना चाहिए